सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण मिशन के इस पावन प्रांगण में परम श्रद्धे स्वामी जी के पावन सानिध्य में उनके विशेष रुचि और स्नेह का परिणाम है कि अनेक वर्षों से जो सत्संग की परंपरा चल रही है और हम लोग उसका आनंद लेते हैं मैं समझता हूँ शायद पांचवा या छठवां साल हो गए। तो इतने दिनों से हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ इसका लाभ हमको मिलता है आपको भी मिलता ही होगा मेरा ऐसा विश्वास है लेकिन मेरे को स्वयं को भी मिलता है क्योंकि कि भक्त प्रहलाद अभी जन्माष्टमी पे खेतान जी के यहाँ इसी प्रसंग पे चर्चा हुई थी और स्वामी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं इसी प्रसंग पे यहाँ करना है लेकिन मेरे को स्वयं आश्चर्य होता है कि प्रसंग वही है लेकिन कथा की व्याख्या अलग हो जाती है और अनेक नए भाव जो कि मैं पढ़ता जरूर हूँ जब भी समय मिलता है लेकिन अनेक भाव बोलते समय ही ठाकुर जी की कृपा से आते हैं और वो भाव जब स्वयं मैं अनुभव करता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि गोस्वामी जी ने ठीक ही लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता एक ही कथा के कि कितने भाव हो सकते हैं कितनी व्याख्याएं हो सकती है इसलिए भगवान की कथा को अनंत कहा गया है ए भक्त प्रहलाद की कथा ए ज्ञानी भक्त की कथा है और ज्ञानी भक्त माने जिसके जीवन में कभी सांसारिक द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है चित्त जिनका हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि प्रभाव तो चित्त पे ही पड़ता है आत्मा पे नहीं पड़ता है ज्ञानी हो या अज्ञानी हो द्वंद का प्रभाव पढ़ना भी चित्त पे ही होता है और न पढ़ना भी चित्त पे ही होता है मन कहे चित्त कहे हृदय कहे तो ज्ञानी भक्त का जीवन देखा जाता है प्रत्येक परिस्थिति को जो एक अवस्था में देखता है एक अवस्था में रहता है ऐसे है ज्ञानी भक्त प्रहलाद और उनके इन छह दिनों में आप लोगों ने चर्चा सुनी कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनके सामने आई और उन परिस्थितियों को उन्होंने किस प्रकार से आत्मसात करके और उसमें से भी भगवान की कृपा का अनुभव किया तो ज्ञानी भक्त प्रहलाद नृसिंग भगवान की स्तुति करते और स्तुति की वो जो दशा है जहाँ सभी देवता खड़े हुए ब्रह्मा जी भगवान शंकर देवराज इंद्र, वरुण अग्नि पितर गंधर्व अबसराए भगवान के नंद सुनंद इत्यादि पार्षद सभी लोग खड़े हैं, नृसिंग भगवान आतों की माला पहने हुए हिरण कष्टों के सिंहासन पर विराजमान हैं। और भक्त प्रहलाद उनके गोद में बैठे हुए थे नीचे उतर करके उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करते ऐसा विलक्षण और प्रसंग जहाँ लक्ष्मी जी को भी सफलता नहीं मिली वहाँ भक्त प्रहलाद को सफलता मिली भक्त प्रहलाद प्रभु से निवेदन करते हुए एक बात और कहते हैं बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नोद्विजे परुरय तदीयगामृतमचे शोचे तुम्खचेतसइंद्रििया तो मया सुखा भरमोद विमूढ़ तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे को तो भाव से पार होने में जरा भी कठिनाई नहीं दिखाई देती जिसके लोग अत्यंत परेशान रहते हैं, भाव सागर कहाँ है भावसागर क्या है क्या कोई समुद्र है बोले नहीं मान्यता का ही भाव है भव मान दुख सुख द्वंद्व मैं मेरा तू तेरा ये जो अहमता ममता है ये भाव है प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे को तो इसको पार करने में कोई कठिनाई नहीं लगती है क्यों बोले जो अहमता ममता संसार में जुड़ी होने के कारण संसार भयभीत करता है उसी अहमता ममता को जो भी भक्त आपके चरणों से जोड़ देता है वो अहमता ममता ही भक्ति बन जाती है और अहमता ममता ही संसार के सागर से पार कर देती है आपकी जो शक्ति संसार में जुड़ी होती अटैचमेंट उसको हम लोग आशक्ति बोलते हैं और वही अटैचमेंट जब भगवान से जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग भक्ति बोलते हैं शक्ति तो वही है सबके अंदर और सबका कही कहीं ना कहीं अटैचमेंट है लगाव है वही लगाव वही शक्ति जन्मजात जो प्रभु ने सबको दी है इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं जो लोग कहते हैं कठिनाई है मेरे को तो नहीं लगता कठिनाई क्योंकि वो शक्ति सबको प्राप्त है प्रभु ने सबको दी हुई है केवल उसकी दिशा मोड़ने की जरूरत है जो गलत दिशा में लग गई है गलत जगह पे लग गई है तो बोले क्या करें? अब तो लग गई है अब क्या करें? बोले उसी में से थोड़ी शक्ति भगवान के साथ लगा दो थोड़ा सा संबंध के साथ जोड़ दो बाकी आगे का काम भगवान करेंगे हाँ आप जितना कर सकते हो आपके सारे नाते दुनिया से जुड़े रहने दो पहले आपसे टूटेंगे भी नहीं हटेंगे भी नहीं आसक्ति जाएगी भी नहीं वो नाते जोड़े रहने दो एक नाता भगवान के चरणों में जोड़ दो जो नाता आपको अच्छा लगता हो फिर आप देखेंगे आप कहेंगे भगवान के प्रतिभाव नहीं बनता भगवान नहीं मिलते दिखाई नहीं देते तो भगवत प्राप्त कोई महापुरुष मिले संत मिले उसके साथ कोई नाता जोड़ दो आप देखेंगे उस संत का जो निस्वार्थ प्रेम आपको मिलेगा हाँ यही फर्क होता है संसार का प्रेम भी आपको मिलता है लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं स्वार्थ की थोड़ा गंध आती है कि नहीं आती किसी का भी हो बुरा मत मानना किसी का भी किसी के साथ हो आ, बिल्कुल निस्वार्थ संसार में हो नहीं सकता संभव नहीं है वो बुरा नहीं मानना चाहिए वो नेचुरल वो जो रोटी राम बाबा कहते थे जो स्वयं भिखारी है वो दूसरे को क्या देगा पर जो स्वयं कुछ चाहता है वो दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करेगा कैसे वो तो स्वयं कुछ चाहता है जिसकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं जो पूर्ण हो चुका है वही निस्वार्थ प्रेम कर सकता है या तो भगवान या भगवान को प्राप्त हुए महापुरुष संत उनके साथ नाता जोड़ो इतना निस्वार्थ प्रेम मिलेगा कई लोग कहते हुए सुना जाते हैं महाराज हमको अपने घर में भी इतना प्रेम नहीं मिला जितना हमको हमारे गुरु जी से मिला है और बात सच होता है क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं आप चले गए आपके हित की बात करेंगे नहीं गए वो अपने भजन में मस्त है निस्वार्थ इसलिए जो संत होते हैं सबके प्रति एक भाव उनका रहता है हम लोगों ने अपने गुरु जी का जीवन देखा है यहाँ भी बहुत लोग उनके शिष्य परिवार में बैठे हुए आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लो सब लोग यही कहेंगे की गुरु जी सबसे ज्यादा प्रेम हमसे ही करते थे हाँ गरीब हो अमीर हो यहाँ भी मैं समझता हूं 20-25 तो बैठे हैं जो हमारे गुरु जी के कम से कम ज्यादा ही बैठे होंगे सबका एक ही अनुभव एक ऐसे संभव निस्वार्थ प्रेम जिसका होगा उसी के जीवन में संभव आप 10 आदमी के घर में एक जैसा प्रेम का अनुभव नहीं करा पाते अरे दो बेटों के बीच में नहीं करा पाते वो झगड़ जाते हैं आप इनसे ज्यादा प्रेम करते हमसे कम करते तो वो महापुरुष प्रहलाद जी कहते मेरे को तो कठिनाई नहीं लगती क्यों जो शक्ति आपने दुनिया में जोड़ी हुई है उसी शक्ति को भगवान के साथ जोड़ देना वो शक्ति आपके पास है लेकिन बोले मेरे को शोक होता है की इतना देखने सुनने के बाद भी प्रहलाद जी कहते है प्रभु सोचे मैं शोक करता हूँ क्या ततो विमुख चेत इतना सुनने समझने के बाद भी जो भगवान से विमुख भगवान के रास्ते पर नहीं चलते उनके लिए मेरे को आश्चर्य होता है क्यों देखते हैं कि दुनिया में धक्का पड़ रहा है आ? देखते हैं कि नहीं भाई प्रहलाद जी असुर बालकों के सामने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो बात हमारे आप के लिए भी लागू होती है देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते है ना कि धक्का पड़ता है आ? शौक लगता है कभी भाई से कभी पत्नी से कभी बेटे से कभी मित्र से वो थोड़े दिन के बाद भुला देते भूल जाते कह देते महाराज ये तो ऐसे ही चलता है लेकिन बताते हैं कि भाई ठाकुर के रास्ते पे आओ वहाँ कभी शौक नहीं लगेगा धक्का नहीं पड़ेगा अरे बाबा जी लोग हैं ये तो अपना घर बिगाड़ लिए <laughs> और हमारा भी बिगाड़ने के चक्कर में कहते हैं प्रहलाद जी मेरे को शोक प्रभु उनके लिए होता है जो सुनने समझने के बाद भी नहीं समझता तब तक ठीक है देख लिया की यहाँ पर ये गड़बड़ है यहाँ पर ये धक्का लगता है आप लोग बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं क्योंकि लगता है कि धक्का लग रहा होगा <laughs> ये सब बातें जब सुनाई जाती हैं तो व्यक्ति सीरियस हो जाता है लेकिन वो सीरियस रहेगा सात बजे तक ही हाल <laughs> के बाहर गया आत्मा राम जी का प्रसाद मिला और उसके बाद सीरियसनेस खत्म क्यों स्वामी जी बंगला स्वीट हाउस <laughs> <laughs> अब इसके बाद तो बात सच है इसीलिए सत्संग बार बार किया जाना चाहिए कि पता नहीं कौन सा वो क्षण होगा जिसको लोग बोलते हैं गॉड आवर या गोल्डन आवर जिस समय शब्द आपके हृदय को छू जाएगा और आप भगवान के रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे कि बस हो गया आज तक बहुत हो गया ऐसे ही होता है अचानक जिसका घर छूटता है ना ये मत सोचना कि अचानक छूटा है उनकी तैयारी बहुत पहले से होती है झटका लगता रहता लगता रहता लगता रहता है एक दिन कोई गॉड आवर ऐसा आता कि ऐसा झटका लगता है कि फिर वो वापस लौटता ही नहीं वो चल पड़ता है ऐसा नहीं लोग कहते हैं अरे अभी तो कल बात कर रहा था अचानक कैसे चला गया अचानक नहीं जाता वो घड़ा भरता रहता भरता रहता भरता रहता पूरा फुल हो जाता फिर निकल पड़ता है तो अभिप्राय प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे को आश्चर्य यही है माया सुखाए भरम उद्बहतो विमोढ़ान माया सुखाए माया माने जादू बोले जादू के सुख को पाने के लिए सारा संसार बड़े बड़े भार बहन कर रहा है आ, बड़े। माया का सुख माने जादू का सुख जादू का सुख माने झूठा सुख जादू का सुख जानते हो ना माया सुख माने जादू का सुख पुजरोनाते थे बोले एक जादूगर था और वो जादूगर मंच पर जादू दिखाने लग गया जादू से महाराज उसके साथ एक कन्या थी सोलह वर्ष की वो तो उसके एक्चुअल में उसकी सहयोगी थी जादू से उसने दस किलो सोना प्रकट कर दिया एक हीरे का माला प्रकट कर दिया हार और ऑडियंस से बोला जो भी इस कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होगा ये दस किलो सोना और हीरे का हार मैं उसको दहेज में दे दूंगा लेकिन ऑडियंस जानता है कि इसने अभी अभी जादू से निकाला है एक्चुअल में नहीं है तो ऑडियंस उस तो सोने को और हीरे को लेने को तैयार होगा कि नहीं भाई नहीं होगा हो हो ना क्यों नहीं होगा क्योंकि वो वो सच्चा नहीं है वो जानता है और इसी प्रकार दुनिया के विषय में आप लोग जानते हैं स्वयं भी अनुभव करते है आपसे जो बड़े है उनके अनुभव को भी देख रहे हैं कि दुनिया में कहीं सच्चा सुख आज तक किसी को नहीं मिला मिला कि नहीं मिला हाथ उठाओ मिला हो किसी को तो <laughs> नहीं मिला हो तो हाथ उठाओ <laughs> इनको सुख नहीं मिला हाँ सब हाथ खड़े कर दिए नहीं मिला तो कहा मिलेगा रामकृष्ण मिशन में यहाँ आओ जब करो सेवा करो ध्यान करो हाँ मैं कहता हूं रोज एक घंटा देना शुरू करो एक घंटे से शुरू करो घंटा कोई बड़ी बात नहीं एक घंटा तो आप लोग सीरियल देखने में निकाल देते हो एक घंटा आओ मंदिर में बैठो शांत अब देखो रोज मैं जाता हूं दर्शन करने वहां तो घुसते ही एक अलौकिक है वाइब्रेशन की फीलिंग होती है अगर थोड़ा भी आपकी सावधानी है जीवन में अध्यात्म है वहां बैठते ही आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा रस तो वहीं से निकलेगा यहाँ कुछ नहीं है ना व्यक्ति है ना वस्तु है ना प्रतिष्ठा है ना टीवी है ना मोबाइल फोन है उसके बाद भी वो रस आता है मतलब रस बाहर से नहीं आता रस तुम्हारे अंदर बैठे हुए ठाकुर से निकलता है हाँ। वास निकलता है तो अगर अनुभव हो गया है माया सुखा है फिर भी दौड़ रहे हैं। भागे जा रहे है भागे जा रहे है उसी के लिए प्रयास करते जा रहे हैं माया सुखाए है। माया का जो झूठा सुख है उसी के लिए भागे जा रहे हैं हा? उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु उन्ही लोगों के लिए मेरे को सुख होता है इनका कैसे उद्धार होगा प्रभु मेरी प्रार्थना है आप ऐसा संकल्प करें कि सबका उद्धार हो जाए भगवान मुस्कराये भगवान बोले प्रहलाद ये सृष्टि मैंने अपने लीला के लिए बनाई ब्रह्म सूत्र का सूत्र है लोकवत्व लीला कैवल्य लोक कवत्तु महर्षि व्यास लिखते हैं ये जो सृष्टि है ना वो लीला के लिए लीला मतलब आनंद के लिए भगवान कहते हैं मैंने दुख बनाया ही नहीं सृष्टि में ये दुख की सृष्टि तो मनुष्यों ने कर ली है आप कहेंगे कैसे दुख भगवान ने नहीं बनाया तो सृष्टि मनुष्य ने कैसे कर ली अच्छा बताओ भगवान की सृष्टि से दुख होता है कि आपको अपनी बनाई हुई सृष्टि से दुख होता है सच बताओ हाँ भगवान की सृष्टि में जो आपने अपना कब्जा कर रखा है आपकी हिम्मत तो देखो हाँ हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भगवान की संपत्ति पे आपने कब्जा जमा रखा है हा? और उसके बाद कहते हो हमारा ये चला गया हमारा ये चला गया जो अपनी संपत्ति होती है उस पर अधिकार होता है आप कह सकते हैं हमारा भाई पत्नी हमारी बात नहीं मानती बेटा नहीं मानता मित्र नहीं मानता ठीक है वो संसार है लेकिन आपका शरीर आपकी बात मानता है क्या आपका मन आपकी बात मानता है क्या आपका मन आपकी बात नहीं मानता आपका शरीर अगर शरीर आपकी बात मानता होता तो आपके काले बाल सफेद नहीं होते आपके दांत नहीं निकलते आपके आंखों में चश्मा नहीं लगता आपको बुढ़ापा नहीं आता अगर शरीर आपकी बात मानता और आपका गोविंदाए नमो नमा नहीं होता गोविंदा नमो नमः जल्दी नहीं बोलते लोग हाँ मत बोलो होना तो होगा बोलो मत बोलो क्या तो एक महात्मा कहते थे विचार करो तुम सबको बोलते हो हमारा हमारा है जो अपना होता है उस पे अपना अधिकार होता है तुम जरा कहीं अपना अधिकार सिद्ध करके बता दो तो। अरे पत्नी बच्चे परिवार के बाद छोड़ो तुम्हारे अपने शरीर के किसी अंग पर तुम्हारा अधिकार नहीं किसी इंद्री पर तुम्हारा अधिकार नहीं मन पर तुम्हारा अधिकार नहीं तो इसका क्या सिद्ध होता है ये तुम्हारा नहीं है ये ठाकुर का है ठाकुर ने तुमको सदुपयोग के लिए दिया है साधन धाम मोक्ष द्वारा पाई नजी परलोक पारा ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने कृपा करके दिया है जिससे तुम अपना जीवन ईश्वर की तरफ लगाओ ये तुमको बोनस मिला है बोनस कबहू की करी कृपा कृपा शब्द कृपा मतलब बोनस कबोह की कर, करुणा शनहि बिना कारण अकारण बिना किसी आपके सत्कर्म के प्रभु अरे आप पशु योनि में रहे होंगे तब आप कौन सा सत्कर्म कर सकते पहला मनुष्य शरीर जब आपको मिला तब कौन से कर्म से मिला भाई मनुष्य बनने के बाद अच्छा काम करके आप दोबारा मनुष्य बन जाए वो तो संभव है लेकिन पहली बार जब आप मनुष्य बने तो पशु पक्षी के योनि से आए कहाँ से आए वो कैसे मनुष्य बने वहीं लिखा कब के कि करुणा नर भगवान को दया आ जाती कब तक भटकेगा ये एक अब तक संसार में धक्का खाता रहेगा एक बार इसको अवसर दे दो मनुष्य बना दो अगर सावधान होगा तो पार हो जाएगा ये चांस मिला ये अवसर मिला है तुमको हमको भगवान की तरफ जाने के लिए तो इसलिए ठीक है आप जहाँ है काम करते रहें कर्तव्य का पालन करते रहें लेकिन अपनी साधना का सैक्रिफाइस करके नहीं जो साधना और भजन को छोड़ के दुनिया में लगेगा उसी को ज्यादा पछताना पड़ता है उसी को ज्यादा शॉकिंग होता है अरे मैंने इस दुनिया के लिए भगवान को छोड़ा और इस दुनिया का ये रिटर्न मेरे साथ ये धोखा उसी को ज्यादा शौक लगता है फिर वो टेंशन में चला जाता है डिप्रेशन में चला जाता है एक महात्मा बड़े विनोदी थे एक सज्जन ने महात्मा बड़े विरक्त थे विद्वान थे सज्जन ने उनको मस्तक रख के प्रणाम किया एक भक्त ने महात्मा जी उस भक्त के सामने साष्टांग लेट गए महात्मा जी वो भक्त के सामने वो भगत घबराया महाराज मेरे को पाप लगेगा मेरे को प्रणाम कर रहे तो बोले तू मेरे को प्रणाम क्यों कर रहा है बोले महाराज आपने संसार छोड़ा है भजन में लगे हुए विरक्त महात्मा है आप तो बहुत बड़ा त्याग किए हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ भगवान का भजन करते है महात्मा जी बोले मेरे से बड़ा त्याग तूने किया है इसलिए मैं तेरे को प्रणाम कर रहा हूं अब वो समझाने महाराज मैं बड़ा त्याग कैसे किया हूं बोले की मैंने तो भगवान के लिए संसार को छोड़ा है भगवान बड़े संसार छोटा है मैं तो बड़ी वस्तु के लिए मैंने छोटी वस्तु छोड़ी और दूरें संसार के लिए भगवान को छोड़ा है तो छोटी वस्तु पाने के लिए बड़ी वस्तु को छोड़ा है तो बड़ा त्यागी तो हुआ कि मैं हुआ क्यों भाई बड़े त्यागी आप हुए कि हम लोग हुए बोल दो चिंता मत करो होली है हा? दो तीन बाद होली है कुछ भी बोलो चलेगा हा होली में तो गाली देने का भी विधान है शास्त्र विधान साल में एक दिन होली के दिन गाली दी जा सकती है उसका दोष नहीं लगता है ऋषियों ने ऐसा विधान क्यों किया ये इसीलिए किया कि साल भर गाली मत देना जितनी गाली भरी रहे एक दिन निकाल लेना होली <laughs> के दिन मैंने सुना है लंदन में कोई ऐसा पार्क है जहाँ किसी को अगर गाली दी जाए तो उसकी कोई एफआईआर नहीं होती हाँ हा, तो वहां तो अब देखो बुद्धिमानी की बात है महाराज दशरथ के घर में एक कोप भवन था, था कि नहीं था जहाँ कई कई भवन में गई थी नाराज होके मेरे से एक बार किसी ने कहा महाराज दशरथ जी के घर में कोप भवन था आज तो कोप भवन किसी घर में नहीं तो दशरथ जी के यहाँ क्या ज्यादा झगड़ा होता था मैंने कहा नहीं वहाँ व्यवस्थित जीवन था वहाँ अगर क्रोध आता था तो व्यक्ति सारे घर में नहीं चिल्लाता था सारे घर में गाली गलौज नहीं करता था क्रोध आता था तो वो कमरा फिक्स था वहाँ जाओ वहा नाराज होके पड़े रहो जब कोई देखेगा उस कमरे में तो समझ जाएगा ही नाराज आज तो सारे घर को कोप भवन बना दिया तो अलग से को बॉन बनाने की जरूरत क्या है तो अभिप्राय <laughs> महाराज तो इसीलिए बड़ा त्यागी कौन हुआ मैं कह रहा था होली पे गाली देने का विधान जो ऋषियों ने किया है वो इसीलिए किया है कि तुम्हारे जीवन में इतना नियंत्रण रहे कि साल भर फिर गाली लोगों को नहीं दो हा? जितना हसी मजाक करना है गाली गलौज करना है होली के दिन कर लो स्वपच स्पर्श का भी उस दिन विधान किया गया तो मैं कह रहा था अब आप बताओ बड़े त्यागी कौन है हम लोग हैं कि आप लोग हैं हाँ देखो ईमानदारी से बोला ना अच्छा श्रोता <laughs> बड़े त्यागी आप लोग हैं अब प्रवचन के बाद हम आप लोगों को साष्टांग करेंगे <laughs> <laughs> तो, तो बड़ा त्यागी तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे को आश्चर्य होता है कि यह सब देखते सुनने के बाद भी व्यक्ति क्यों नहीं समझता है? आ, कि वास्तव में क्या करना है? यही भगवान की विलक्षण माया है आ? माया सुखा है भर मोह बहुत इतना भार ढोते हैं भार ढोते भार ढोना किसका काम है भाई <laughs> मैं नहीं बोलूंगा होली आप ही बोलो दिन भर भार ढोता बचपन में पढ़ाई का भार ढोया विवाह होने के बाद परिवार का भार ढोया बुढ़ापे में चिंताओं का भार ढोया और अंत में मर करके पापों का भार ढोया जीवन भर भार ही तो ढोया जो जीवन भर भार ढोता है उसको क्या कहा जाता है ठीक <laughs> का? भागवत में ही लिखा सैव गोखरा इन्हीं शब्दों का प्रयोग है वही बैल है वही गधा है वही गधा है, वही गधा है। जो जीवन भर भार ही ढोता है उसको पता नहीं क्यों ढोय जा है गधा को पता नहीं होता है कि उसको भार इतना क्यों ढोना पड़ा खाली भोजन ही तो मिलता है और क्या मिलता है और आप लोगों को क्या मिलता है जीवन भर भार ढोते हो तो रहना खाना ही तो मिलता है ना उतना तो गधे को भी मिल जाता है सुखदेव जी कहते हैं जो मनुष्य जीवन पा करके भजन नहीं करता केवल भार ही ढोता रहता है स एव गोखरा वही गधा है और वही बैल है आप नहीं है आप तो सत्संग कर रहे हैं हम भी नहीं है क्योंकि हम सत्संग सुना रहे हैं <laughs> तो अभी है लेकिन जो भजन नहीं करेगा प्रहलाद जी महाराज कहते नहीं ते गुणा न गुणिनो महदा बड़ी सुंदर बात कहते सुखदेव जी लिखते नहीं ते गुणा न गुणिनो महदा द सर्वे मन प्रभृत सहदमर्त्य आद्यवंत उगाय विदिवां विमिश्रुध विरमती शब्द सुधिया सुधिया जिनकी सुधी सुषुा असौ सुधी जिनकी बुद्धि शुद्ध है जिनकी बुद्धि अच्छी उसको बोलते हैं सुधी हा? कितना अच्छा शब्द है लोग बोलते हैं ना भाई महाराज जी को रेयर नाम बताओ बच्चे का नाम रखना है सुधी सुधी नाम प्राय आप लोगों ने नहीं सुना होगा प्राय रेयर नाम लेकिन संस्कृत का शब्द है, सुधी सुषुधी यश जिसकी बुद्धि बहुत सुंदर है उसका नाम सुधी ऋषभ आर्ष कितने सुंदर सुंदर नाम है हमारे हाँ ऋषियों के आ, अपने संस्कृत भाषा में लेकिन अब कहा लोग देखते न पूछते हैं न देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे इंटरनेट और ऐसे विलक्षण विलक्षण नाम निकालते जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है देखो सुधिया सुधी लोग जो विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं निते गुणा न गुणिनो महदादयो ये जो गुण है त्रिगुण गुण हाँ सत्य रजतम जिनकी साम्य अवस्था का नाम है प्रकृति जिस प्रकृति में काल शक्ति के द्वारा परमात्मा क्षोभ करता है महत का जन्म होता है महत से अहम तत्व माने अहंकार का जन्म होता है अहंकार के तीन भेद होते हैं सात्विक राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश आकाश से वायु वाय। वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी इनका जन्म होता है सृष्टि कैसे बनी उस कहते हैं प्रहलादी राजस अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया बुद्धि और प्राण भागवत के अनुसार उपनिषद में थोड़ा भेद है प्रक्रिया में सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन ये सारे तत्व तो प्रकट होते आप कहेंगे महाराज ये तो लिखा है आकाश वाय। वाय। वाय। से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी समझ में तो नहीं आता है आकाश से वायु कैसे जन्म लेगी वायु से अग्नि कैसे जन्म लेगी अग्नि से जल जल से पृथ्वी हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडन ने जी महाराज इतना सुंदर इसको समझाया है। हा? देखो एक खाली जगह का नाम है आकाश ठीक है ना? इसको बोलते हैं मठाकाश जो हाल के अंदर आकाश है इसका नाम है मठाकाश खाली जगह को बोलते हैं आकाश मठाकाश है अब समय यह बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन आकाश से वायु की उत्पत्ति लिखा है अगर यहां पर आप हाथ से पंखा झलने लग जाओ या पंखा चला दो तो यहाँ पर हवा प्रकट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हा? खाली जगह में जोर से या तो हाथ से पंखा चलाओ और या फैन ऑन कर दो तो वायु प्रकट होगी कि नहीं होगी आकाश से वायु और जब जोर जोर से आप पंखा चलाएंगे हाथ से तो आपके शरीर में फिर क्या उत्पन्न होगी गर्मी हाँ गर्मी आएगी शरीर में शरीर में गर्मी बढ़ेगी जब मेहनत करेंगे तो जब हवा करेंगे जोर जोर से शरीर से तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो वायु के बाद किसका जन्म हुआ अग्नि का और जब आप बहुत थक जाएंगे हाँ आप एक्सरसाइज करते हैं ना जिम वगैरह में या दौड़ते हैं जॉगिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं जब आप थक जाएंगे गर्मी के बाद और रिलैक्स होने के लिए खड़े हो जाएंगे तब क्या आएगा शरीर में पसीना तो अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ जल हाँ। और उस हसीना आने के बाद आधा एक घंटा जब आप आराम करेंगे तो शरीर में क्या जम जाएगा मिट्टी धूल हाँ। तो जल से क्या प्रकट हुआ पृथ्वी हाँ। इतना सुंदर उन्होंने समझाया बोले यद पिंडे तद ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड में बात समझ में ना आवे अपने पिंड में देख लो हाँ। आकाश से वायु इस प्रकार से ब्रह्मांड गोल प्रकट हुआ और उसके बाद प्रहलाद कहते हैं लेकिन ये प्रकट कैसे हुआ बुद्धिमान लोग जानते हैं ये सब भगवान की माया से प्रकट हुआ और माया का अर्थ क्या है जादू तो जितना संसार बना है ये भगवान के कैसे बना जादू से और जादू के बाद सच होती है कि झूठी होती झूठी होती इसीलिए ये किसी के पकड़ में नहीं आता जैसे जादू का आ, जादू का रुपया जादू का पैसा जादू का हीरा किसी के पकड़ में नहीं आता ऐसे ये संसार भी आज तक किसी के पकड़ में नहीं आया बस पकड़ के बैठे रहते हैं बस अब ये तो हमारा हो गया लेकिन वो कब तुमसे अलग हो जाएगा इसका कोई पता चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे पद हो चाहे प्रतिष्ठा हो चाहे पैसा हो आता है तब भी नहीं पता लगता है और जाता है तब भी नहीं पता लगता है ये संसार प्रहलाद कहते हैं जो विद्वान लोग हैं इस बात को समझते हैं कि ये संसार माया से हा? माया का परिणाम ये माया का परिणाम है ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम ब्रह्म इस रूप में माया के कारण दिखाई दे रहा है विवर्त माने विपरीत वर्तना जो शंकर सिद्धांत वो कहता है संसार माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त वे दिखाई दे रहा है है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है इसी का नाम है मिथ्या मिथ्या और असत्य में भेद होता है असत उसको बोलते हैं जो है भी नहीं और दिखाई भी नहीं देता है और मिथ्या उसको बोलते हैं जो है तो नहीं लेकिन दिखाई देता है हाँ। दुख सुख देता है ना होते हुए भी दुख सुख देता है आप कहेंगे ना होते हुए भी दुख सुख कैसे दे सकता है संसार तो है इसलिए दुख सुख दे रहा है सब हमारे ऋषियों ने दृष्टांत लिख रखे मान लीजिए एक रस्सी पड़ी है अंधेरे में लाइट चली गई कुछ थोड़ा सा चांदनी का उजाला है अब आपने देखा रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी आपको लगा सांप पड़ा है हा? आप डर जाएंगे आपके शरीर में डर के पसीना आ जाएगा और वहां सांप है क्या नहीं है ना होते हुए भी सांप आपको दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है दे रहा है ना आपको भय लगा पसीना आ गया आप कांपने लग गए आप कहते है ना कि जो चीज होती नहीं वो दुख सुख नहीं दे सकती वहाँ सांप तो नहीं लेकिन आपको दुख दे रहा है और जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो आपको टार्च लेकर के दिखा देगा कि अरे तू क्यों घबराता है सांप नहीं है रस्ती है तो रस्ती की जानकारी से फिर आपको सुख होगा कि नहीं होगा होगा ना तो सांप नहीं था तो भी दुख दिया और सांप नहीं था तो भी सुख दिया तो जैसे रस्ते में सांप नहीं है फिर भी दुख सुख देता ही है ऐसे ही ये परमात्मा में ये जो संसार है प्रवाह रूप से नित्य है वास्तव में नित्य नहीं है जो नित्य होता हमेशा एक जैसा रहता है यहाँ तो एक चीज एक जैसी नहीं रहती एक एक मिनट में बदल रहा है हाँ शरीर बदल रहा है मकान बदल रहा है सारी सृष्टि बदल रही है जो बदलता रहे उसी का नाम संसार जो संसरण करता रहे सरकता रहे उसका नाम संसार है प्रहलाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ लेते हैं ये संसार आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया इसलिए वो इस पे भरोसा नहीं करते इसका उपयोग कर लेते जितने दिन के लिए मिला है इसका सदुपयोग कर लो अच्छे काम में लगा लो पैसा है तो लगा लो शरीर स्वस्थ है तो लगा लो बुद्धि है तो लगा लो लेकिन जब चला जाएगा तब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है मन पछताई है अवसर बीते अवसर चला जाएगा तब फिर हाथ में हाथ रख के पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा आ, बड़े कटु शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी ने इस पद में सुत बनिता स्वारथरथ न करो ने है सबते जो सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं जीवन के वो कौन होते हैं पत्नी और पुत्र उन्हीं का दृष्टान्त दे दिया सुत माने बेटा वनिता माने पत्नी सुत बनिता दि जान स्वार करो ने है बोले पत्नी और बच्चे भी बुरा मत मानिएगा कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ रहता है जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको उतना प्रेम नहीं देंगे बोले फिर क्या करें छोड़ दें बोले छोड़ो मत ड्यूटी करो भगवान ने तुमको ड्यूटी दी है ये मान करके उनका भरण पोषण करो लेकिन उनके लिए भगवान के साधन भजन का त्याग मत करो आ, भगवान के नाते उनकी सेवा करो व्यक्तिगत नाता जोड़ोगे तो दुख देंगे अंत में दुखी होना पड़ेगा अंत ही तो ही तुलसीदास जी ने लिख दिया अंत ही तो ही तजयेंगे पामर तू नजय अब थे, आ, जो तेरे को अंत में छोड़ने ही वाले हैं बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है जो तुमको अंत में छोड़ने वाला है तुम पहले ही छोड़ के ठाकुर के रास्ते में लग जाओगे ना वही बुद्धिमान है वही समझदार है प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सुधिया विरमंति शब्दार ये जितना भी माया का प्रपंच है प्रकृति का परिणाम है बुद्धिमान लोग इससे विराम ले लेते धीरे धीरे जितना जरूरत है कर लिया फिर महाराज भगवान के भजन में लग गए आ, और जो भजन में लगा यही तो आश्चर्य है। सामने दिखाई देता है जो दुनिया में लगा बहुत सारा अंपायर खड़ा किया बहुत संपत्ति खड़ा किया लास्ट में शायद उसकी बात सुनने वाला एक दो व्यक्ति भी न मिले लेकिन जिसने सब सबको छोड़ करके भगवान का भजन किया अंतिम समय तक उसके पीछे हजारों लोग होते हैं सेवा करने वाले ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है पूजे राम सुखदास जी महाराज को देखिए पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को देखिए उन्होंने कौन सा अम्पायर खड़ा किया था लेकिन लोग चाहते थे एक घंटे की सेवा हमको मिल जाए एक घंटे की सेवा हमको मिल जाए तो बुद्धिमानी का रास्ता कौन था भाई उनका था या हम लोगों का उनका ही था हाँ बुद्धिमानी का तो यही आश्चर्य है जो भगवान के रास्ते चलेगा उसको भगवान तो मिलेंगे ही और चाहिए तो दुनिया भी पीछे पीछे घूमेगी और जो भगवान को छोड़ के दुनिया के पीछे चलेगा तो भगवान तो छूटेंगे ही दुनिया भी उसकी पकड़ में नहीं आएगी वो भी एक दिन छोड़ देगी आ? यही आश्चर्य माया छाया एक सी अरे छाया के पीछे भागोगे तो छाया आगे चली जाएगी छाया से मुख मोड़ के उल्टा चलने लग जाओ छाया तुम्हारे पीछे पीछे अब करके देखना अरे थोड़ा नाटक करके देख लेना तीन दिन तीन दिन कह देना बस अब हम तो भजन करेंगे भगवान का तिलक लगा लो माला ले लो भजन करने लग जाओ जो तुमसे झगड़ते थे वो भी आके तुमको प्रणाम करेंगे और तुमको जितना चाहिए अपने आप ठाकुर जी भेजेंगे उन्ही से भिजवाएंगे भोजन तुम्हारे घर कमरे में आ जाएगा जो कपड़ा चाहिए तुमको मिल जाएगा रहने की जगह मिल जाएगी इससे ज्यादा और क्या चाहिए हा? भिक्षा मिल जाए कपड़ा मिल जाए रहने की जगह मिल जाए अतः अच्छा कविर नाम सुवत अर्थाद प्रमोत् व्यवसाय बुद्धि सिद्धान्यता यते तत्र भगवत में लिखा है जो बुद्धिमान व्यक्ति है साधना करने के लिए जितना सामान चाहिए उतना मिल जाए उसके आगे व्यवहार में परिश्रम नहीं करता क्यों समय लगावे जब ठाकुर अपने आप भेज रहा है तो क्यों समय लगावे हम ठाकुर का भजन ही करें ना तो महाराज ये ठाकुर व्यवस्था योगक्षेमम हम बहा हम किसका वचन है भगवान कृष्ण का वचन जो मेरा भजन करते योगक्षेम के उनकी चिंता मैं करता हूँ प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु ये सब दुनिया की सच्चाई देख करके आपके भजन में लग जाते है प्रणाम किया प्रहलाद जी ने पुनः नृसिंग भगवान के चरणों में नृसिंग भगवान गदगद है हाँ पहले प्रहलाद जी को देख के उनके आंखों से आंसू बह रहा था प्रहलाद जी की स्तुति सुन करके और प्रसन्न है और गदगद है पांच साल का बालक इतने विलक्षण स्तुति ज्ञानी भक्त के स्तुति प्रहलाद भद्र भद्रमते प्रीतो हमते सुरोत्तम हे असुरों में उत्तम पुरुष प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी अंदर से इच्छा हो रही है प्रहलाद की तुमको मैं इतना खुश हूँ की कुछ दे दू हाँ। जैसे जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है या विवाह की वर्षगांठ होती है हम जानते हैं उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए उसको कुछ ना कुछ है, देते भले उसको मालूम है उसको जरूरत नहीं ऐसे आज भगवान आप कल्पना करिए भगवान प्रहलाद से कहते हैं मेरी इच्छा है मेरी खुशी है कि तू तो कुछ मेरे से मांग ले मेरे को मालूम है तुमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी खुशी के लिए मांग ले एवं प्रलोभ्य अनेक तरह से नरसिंह भगवान ने कहा लेकिन प्रहलाद जी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए बल्कि प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप मेरे को बार बार मत कहिए ये आपकी माया बहुत कठिन है आप बार बार कहेंगे मेरे हृदय में कहीं इच्छा हो गई तो फिर मैं बंधन में पड़ जाऊंगा आपका भजन छूट जाएगा ये माया आपकी ऐसी है बड़े बड़े वीर ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है बार बार मत कहिए आ, और प्रभु आपका जो भजन करके आपसे कुछ मांगता है उसको मैं भक्त नहीं मानता वो तो व्यापारी है सब बनिक वही लिखा है वो भक्त कह आपका थोड़ा सा भजन किया बहुत सारा मांग लिया वो तो व्यापारी है वो भक्त किस बात का है वो तो आपकी कृपा है कि आप उसको अर्थार्थी भक्त का नाम दे देते अर्थार्थी भक्त भी वो कहाँ हुआ आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा बाकी बिहारी की एक बार घटना है किसी सज्जन ने दिल्ली के सज्जन ने ही छप्पन भोग लगवाया था और मैं दर्शन करने गया था वो छप्पन भोग लगा हुआ था बंगला बना हुआ था उसका तो परिवार के साथ खड़ा था बिहारी जी के सामने मैं भी दर्शन करने गया था मैं भी वहीं खड़ा हो गया कटघरे के बाहर अब तो वो मन ही मन कह रहा थोड़ा उसका शब्द थो सुनाई दे रहा बिहारी जी हमारी फैक्ट्री ठीक रखना हमारी तबियत ठीक रखना हमारी पत्नी हमारी बात मानती रहे ध्यान रखना बेटा हमारी बात माने ध्यान रखना मेरे को वही हंसी आने लग गई मेरे को लगा ये व्यापारी बड़ा चालाक है इसको लगता है कि बिहारी जी को हिसाब नहीं आता है <laughs> ये दे कितना रहा है और मांग कितना रहा है आ? अरे ठीक है 25 तीस हजार का छप्पन भोग लगा दिया अरे चलो पचास हजार मान लो और मांग रहा है एक करोड़ की बात आ? पचास हजार दे के एक करोड़ मांग रहा है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे भक्त तो बोलोगे की व्यापारी बोलोगे भाई ना वही प्रहलाद जी कह रहे प्रभु आपको जो थोड़ा कुछ दे करके बहुत कुछ मांगता है मैं तो उसको भक्ति नहीं मानता वो तो व्यापारी है तो आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना <laughs> आप नहीं ऐसा करते मैं विश्वास रखता हूँ ऐसा नहीं करना हाँ मांगना भी तो कम से कम उतना देना तो सही और नहीं मांगोगे एक बात और बता दो नहीं मांगोगे तो फायदे में रहोगे आप उतना मांग ही नहीं सकते हो जितना ठाकुर जी तुमको दे सकते हैं, जितनी योजना बना लेते हैं मांग करके हम तुम घाटे में चले जाते हैं। अगर नहीं मांगोगे ठाकुर इतना उदार है ऐसो को उदार जगमाही बुन सेवा जो द्रवी दीन पर राम सरिष को उदाई कौन ऐसा उदार होगा अरे महापुरुष की सेवा करके देख लेना उनकी उदारता देख लेना आपको पता लग जाएगा भगवान की उदारता क्या होती नहीं मांगोगे तो फायदे में रहोगे प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता और मेरे को चाहिए क्या आप मिल गए और मेरे को क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान ने कहा प्रहलाद मेरी इच्छा है देखो भगवान भी बड़े लीलाधारी अभी तो इतने आवेश में थे कि किसी से शांति नहीं हो रहे थे प्रहलाद से इतने प्रेम रखते हैं कि अब उनके साथ हसी विनोद कर रहे हैं भगवान लक्ष्मी जी भी वहीं खड़ी हैं सब खड़े देख रहे हैं तो विलक्षण होता है हम लोगों से तो बात भी नहीं किए स्तुति की तु तो भी डांट के भगा दिया प्रहलाद जी से कह रहे कुछ मांग लो और नहीं ले रहा तो भी कह रहे मांग लो नृसिंग भगवान कहते हैं प्रहलाद मेरी इच्छा देख रहे हैं प्रहलाद की बुद्धि कितनी विलक्षण है मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो मेरी खुशी के लिए मांग लो अब प्रहलाद जी को आज्ञा पालन भी तो करना पड़ेगा प्रहलाद जी ने जो वरदान मांगा शायद आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा विलक्षण भक्तान प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं ना तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि आज के बाद मेरे हृदय में कभी किसी इच्छा का उदय ही न हुए मांगने की इच्छा वरदान तो हो गया देखो तो क्या बुद्धिमानी है वरदान भी मांग लिया और कुछ भी नहीं मांगा हाँ ये वरदान दे दीजिए अगर कहीं मेरे हृदय में कहीं इच्छा छिपी हो शायद आपको लगता हो कभी निकल आवे तो आज के बाद कभी मेरे हृदय में किसी इच्छा का उदय ही न हुए ये वरदान इच्छा ही तो दुख की जननी जहा इच्छा हुई चाह हुई चाह हमारे गुरु जी कहते थे चाह हमें से चाह अगर अलग कर दो चाह प्लस आह जहा हृदय में चाह आई वहीं से आह का प्रारंभ हो जाता है जहाँ ये चाहिए ये चाहिए जहाँ चाह शुरू हुई वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है क्यूँ इस चाह का उदय न होए, प्रहलाद जी का ये वरदान सुनकर के नृसिंह भगवान हंसने लग गए आ, प्रेम किया मैं जानता था तुम यही मांगोगे फिर भी मैं देख रहा था तुम्हारी बुद्ध का वैभव विलक्षण बुद्धि तुम्हारी ठीक है प्रहलाद कोई बात नहीं वो ही वरदान में दे देता हूँ आखिर तुमने कुछ मांगा तो सही अब नरसिंह भगवान प्रहलाद को कहते हैं भाई तुम अभी वगैरह करो तुम्हारा राज्यभिषेक मैं करवाऊंगा उसके बाद ही मैं जाऊंगा प्रहलाद जी महाराज स्नान करके आते हैं और फिर नरसिंह भगवान को प्रणाम किया बोले प्रभु एक वरदान दे दीजिए <laughs> नरसिंह भगवान आसने लग गए अभी अभी तो तुमने मांगा है की इच्छा का उदय न हो और अभी फिर तुम मांगने लगे आखिर लगता है अभी भी तुम बच्चे ही तो हो ना पांच साल के अच्छा बोलो क्या चाहिए तुमको देखो प्रहलाद का जीवन अपने लिए कुछ नहीं मांगा कुछ इच्छा ही नहीं थी लेकिन प्रहलाद की बुद्धि गई जब देखा ना बगल में अभी हिरण कष्टू का शरीर पड़ा हुआ है अंतिम संस्कार उसका हुआ नहीं उधर दृष्टि गई तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु वैसे तो मैं जानता हूँ आपसे कोई प्रेम करे तो भी उद्धार होता है और दुश्मनी करे तो भी उद्धार होता है मेरे पिताजी ने आपसे दुश्मनी की है इसका उद्धार तो हो जाना चाहिए था लेकिन आपके भक्त से अगर कोई दुश्मनी करे तो आप उसको माफ नहीं करते हैं ये भी मैंने सुना है इसलिए मेरे को शंका हो रही है आपसे केवल दुश्मनी करता तो आप उद्धार कर देते इसने मेरे को कष्ट दिया है आपको इतना आवेश आया है इसलिए मेरे को शंका है कि पिताजी का उद्धार होगा कि नहीं होगा अगर नहीं होने वाला है तो आप मेरे को बरदान दे दीजिए कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए ये प्रहलाद का हृदय आप कल्पये भक्त कल्पना कर सकते जिस पिता ने इतना कष्ट दिया है पग पग पर मारने का प्रयास किया है अपना सिद्धांत तो छोड़ करके प्रहलाद जी उस पिता के उद्धार का वरदान मांगते हैं नृसिंग भगवान की आंखों से प्रेम प्रेम के आंसू बहने लग जाते धन्य प्रहलाद यही साधु का हृदय यही साधु के हृदय की विशालता है धन्य है तुम्हारा भक्ति में जीवन धन्य है तुम्हारी साधुता प्रहलाद तुमने बात बहुत अच्छी कही लेकिन एक बात बता दूं, शायद तुमको नहीं पता है तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है जिस जनरेशन में जन्म ले, ले लेता है उससे पहले की दस जनरेशन और उससे बाद की आने वाली दस जनरेशन जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ पहले की दस जनरेशन और बाद की दस जनरेशन और एक जनरेशन वो जिसमें वो भक्त है कितनी हो गई इक्कीस इक्कीस जनरेशन का उद्धार में बिना शर्त कर देता हूं ना आगे देखता हूं ना पीछे देखता हो एक भक्त अगर तुम्हारे जैसा परिवार में हो जाए हा? तुम्हारे जैसा भक्त हो और उद्धार के लिए क्या उसको सिफारिश करनी पड़ेगी नहीं कितने कृतज्ञ हैं भगवान इक्कीस जनरेशन में एक भक्त निकले तो इक्कीस पीढ़ी का उद्धार हो जाता है आप कल्पना कर सकते हैं एक महापुरुष निकले तो इक्कीस जनरेशन का उद्धार ये भगवान के वचन है इसलिए तुम्हारे पिता के उद्धार में तो कोई संदेह ही नहीं तुम इनका संस्कार करो और इनको तो सीधे वैकुंठ ही जाना है मेरे सेवक है दोनों ही इनका संस्कार करवाया प्रहलाद जी को बैठाया स्वयं सिंहासन पर हाँ स्वयं नीचे खड़े आप उस दृश्य को देखे भगवान भक्त भक्तिमान आज भक्त सिंघासन पर बैठा भक्त प्रहलाद हिरण के सिंहासन पर बैठ गए नरसिंह भगवान नीचे खड़े हैं, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया ब्रह्मा जी को बुलाया वेद मंत्र पढ़ो तुम तो रोज हिरण को सुनाते ही थे आकर के ना अब फिर वेद मंत्र पढ़ो अब अच्छे के लिए पढ़ोगे अभी तक तो डर के कारण पढ़ते थे वेद मंत्र ब्रह्मा जी स्वयं वेदिक मंत्रों का उच्चारण करते है नृसिंह भगवान खड़े है आप उस को देखे एक पांच वर्ष का बालक जिसको राज्य करना है उसको सिंहासन पर बैठाल करके नृसिंह भगवान नीचे खड़े होकर के उनका राज्य करवाते हैं आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई धुंध भी बजने लग गई हमारा तालियां बजने लग गई सारे लोग प्रसन्न हो गए इस दृश्य को देख करके भगवान के भक्त वत्ता को देख करके भगवान के प्रेम को देख कर के अब भगवान बड़े प्रसन्न हैं प्रहलाद जी का राज्यभिषेक हुआ सिंहासन पर बैठा ला और उनको राज चलाने के सारे मंत्र दिए एक ध्यान रखना राजा का सबसे बड़ा मंत्र है राज धर्म सर्वस्व इतनोई जिम मन माह मनोरथ कोई राजा को कोई विशेष काम करना है जब तक वो काम प्रारम्भ ना हो जाए तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए बहुत सारा उपदेश यहाँ पर दिया ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे से गलती हो गई मैंने ऐसा वरदान इस दुष्ट को दिया आपको ऐसा रूप बनाना पड़ा नृसिंग भगवान ने डांट लगाई गलती हो गई मेरे को कितना विचार करना पड़े की मैं कैसा रूप बनाऊ आगे से ध्यान रखना ऐसा वरदान किसी दुष्ट को मत देना हाँ दुष्ट को वरदान देना सर्प को हाँ दूध पिलाने के जैसे सांप को दूध पिलाओ तो क्या बनेगा अमृत बनेगा कि विष बनेगा विष बनेगा हा? दुष्ट को वरदान देना माने विष को बढ़ावा देना है ब्रह्मा जी को डांट लगाई नृसिंह भगवान वहां से चले जाते हैं प्रहलाद जी उनको खड़े होकर के विदाई देते हैं प्रणाम करते हैं और प्रहलाद जी सुंदर प्रजा का पालन करने लग जाते हैं जानते हैं कितने दिन प्रहलाद जी रहे कल झुंझुनवाला जी पूछ रहे थे एक मनवंतर प्रहलाद जी ने सुतल लोक का राज किया एक मन मनवंतर जानते हो कितना एक बार जब चारों युग बीत जाते हैं उसको चतुर्युगी बोलते हैं और एक चतुर्युग में तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में और इकहत्तर बार जब ये चतुर्युगी बीत जाता है सेवेंटी वन टाइम तब एक मनवंतर होता है इतने हजार लाख वर्ष तक प्रहलाद जी राजा बने क्यों भगवान उदार हैं कि कंजूस है भाई <laughs> इतने हाँ लाखों वर्ष तक राज्य बनाया और भक्ति का वरदान दे दिया तो सुतल लोक में भी असुरो के यहाँ भक्तराज प्रहलाद का राज्य था तभी तो जब बलि को बांधा था तो प्रहलाद जी फिर आ गए थे बहुत लंबा राज्य था उनका इस प्रकार से महाराज प्रहलाद जी राज्य करते हैं नरसिंह भगवान अपने स्थान को चले जाते हैं और हमारा भी समय ठीक समय पर आ रहा है पूरा हो रहा है तो बड़ी पूज्य स्वामी जी की कृपा आप लोगों का स्नेह जो ये प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम यहाँ पर होता है और हम लोग उसका आनंद लेते हैं भजन सुनाने के लिए किसी ने कहा था लेकिन समय पूरा हो रहा है और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन होगा तो अगले साल सुनाएंगे अगले साल के लिए भी तो कुछ रखना होगा ना तो अब आप लोग पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन सुनेंगे और उसके बाद प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे आज कथा को यही विश्राम करते हैं वृंदावन विहारी लालिकी जय जय श्री राधे